शांति शांति ही असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के उपायों में पहला उपाय श्रद्धा श्रद्धा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं श्रद्धा को समझने का प्रयास हमने किया है श्रत का अर्थ सत्य है और धा का अर्थ धारण करना है जिस व्यवहार से जिस क्रियाकलाप से सत्य को धारण किया जाता है उसी का नाम श्रद्धा है और श्रद्धा उस स्थिति में उत्पन्न होती है जिस स्थिति में सत्य को हमने स्वीकार किया हुआ होता है इसलिए वेद भी यही कहता है और ऋषि लोग भी यही कहते हैं सत्य को धारण करना दृष्टवा रूपे व्याकरोत् सत्यान ऋते प्रजापति ही दृष्ट रूपे व्याकरोत् व्याकोत सत्यानृत प्रजापति ये जो बात कही है परमपिता परमात्मा ने सत्य और अनृतर रूपी झूठ को व्याकोत अलग अलग किया है अश्रद्धा अनुते अध श्रद्धाम अनुत अदात श्रद्धां सत्ये प्रजापति प्रजापति परमपिता परमात्मा ने अमृत में झूठ में असत्य में अश्रद्धा को स्थापित कर दिया और श्रद्धां सत्ये और सत्य में श्रद्धा को स्थापित किया है इसलिए भूमंडल में इस पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां मनुष्य है वहां वहां मनुष्य जहां सत्य होता है उस सत्य में ही विश्वास रखता है श्रद्धा रखता है और जहां असत्य होता है वहां अविश्वास रखता है अश्रद्धा रखता है परंतु आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि ये जो जानकारी है ये जो ज्ञान है नॉलेज है जिस प्रकार की जानकारी हमें दी जा रही है उस प्रकार की जानकारी में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि व्यक्ति जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा मान करके चल रहा है यानी असत्य को सत्य मान करके चल रहा है और उस असत्य रूपी सत्य में श्रद्धा उत्पन्न करता जा रहा है और विशेषकर ईश्वर के संदर्भ में ईश्वर के संदर्भ में आज मनुष्यों को जो जानकारी दी जा रही है वो गलत ढंग से दी जा रही है जैसा ईश्वर नहीं होता है वैसा ईश्वर के संबंध में जानकारी दी जा रही है और उसका परिणाम ये निकल के आ रहा है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर माना जा रहा है अनिश्वर में ईश्वर की श्रद्धा उत्पन्न हो रही है यद्यपि वो सत्य में ही श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं लेकिन जो सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है इसलिए असत्य को सत्य मान करके उस असत्य रूपी सत्य में श्रद्धा उत्पन्न की जा रही है इस बात को हमें समझना है लोग कहा करते हैं ईश्वर बहुत दयालु है ईश्वर बहुत दयालु है हा है ईश्वर का स्वभाव है परंतु लोगों ने दया को नहीं समझ लिया लोगों ने दया को नहीं समझ पाया और दया को दया के रूप में ना समझ करके वो ये समझ रहे हैं कि ईश्वर दयालु हो ईश्वर माफ कर देता है क्योंकि वो दयालु है क्योंकि वो दयालु है ईश्वर माफ करता है ईश्वर क्षमा कर देता है ये जो स्थिति मन के अंदर बैठी हुई है इस स्थिति के अनुसार आज व्यक्ति असत्य आचरण करता हुआ अन्याय करता हुआ हिंसा करता हुआ झूठ बोलता हुआ व्यक्ति असंयम व्यविचार करता हुआ परिग्रह करता हुआ नाना प्रकार के दोषों को करता हुआ ईश्वर से माफी मांगता है ईश्वर से क्षमा मानता है और ये मान बैठता है कि ईश्वर मुझको माफ कर देता है ईश्वर मुझको माफ कर देता है और एक और से व्यक्ति असत्य आचरण करता हुआ दूसरी ओर से ईश्वर से माफी मांगता हुआ यह मान बैठता है कि मैं गलत करूंगा ईश्वर तो माफ करता ही है जो ईश्वर जैसा नहीं है उस ईश्वर को वैसा माना जा रहा है वैसे बताया जा रहा है कि ईश्वर माफ करता है और यह माना जाता है कि गंगा में जाकर के डुबकी लगा दो सारे पाप धुल जाएंगे यानी पानी उसके पापों को धोने वाला बन रहा है यानी गंगा में नाने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं गंगा पवित्र है हां पानी पवित्र है परंतु पानी जो पवित्र है वो शरीर को तो पवित्र कर सकता है पर वो मन को पवित्र नहीं कर सकता इसलिए महर्षि मनु ने मनु महाराज ने एक बात कही अद्भिर गात्रा निशुद्धियंती यानी पानी गात्रा नि ये जो पानी है ये शरीर को शुद्ध कर सकता है अद्भिर् शुद्धियंती मन सत्य न शुद्ध्यति ये जो मन है मन जो मलिन हो रहा है असत्याचरण करके अन्याय कर करके पापाचरण कर करके तो मन की शुद्धि पानी से नहीं बताया है मनो महाराज कहते हैं मन की शुद्धि सत्य से होती है मन सत्य न शुद्ध मन जो है सत्य से शुद्ध होता है वेद भी यही कहता है समस्त ऋषि लोग भी यही कहते हैं यदि मन के पापों को धोना है मन को शुद्ध करना है तो सत्य से करो असत्य आचरण करके ईश्वर से माफी मांग मांग करके हम उन पाप कर्मों को धो नहीं सकते अगर ईश्वर माफ करता है क्षमा करता है ईश्वर दयालु है वो तो क्षमा करता है और मेरे पापों को माफ कर देता है तो जिनके प्रति मैंने गलत किया है जिनके प्रति मैंने असत्य आचरण किया है उनको क्या करेगा क्या उनके प्रति अन्यायी करेगा मैं आपके एक छोटा सा मोटा सा उदाहरण देता हूं किसी व्यक्ति के पैसे हैं और उस व्यक्ति के पैसे मैंने चुरा लिया चोरी कर दिया उसके एक लाख रुपए मैंने चुरा लिया और वो जो एक लाख रुपए है जिसको लेकर के वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है वो गरीब व्यक्ति है और पैसे ना होने के कारण से उसकी शादी उसकी बेटी की शादी टूट गई व्यक्ति परेशान हो रहा है दुखी हो रहा है और पैसा कहीं से ला नहीं सकता उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो और कहीं से पैसा लाए क्योंकि अभी वो कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज नहीं कर सकता है परेशान है दुखी है उसके प्रति अन्याय किया मैंने क्योंकि मैंने चुराया और मैं क्या करता हूं ईश्वर से माफी मांगता हूं और कैसी माफी मांग रहा हूं मैं उस एक लाख रुपए में से हजार रुपए या दस हजार रुपए खर्च करता हूं भगवान के नाम से या भगवान को ही चढ़ा देता हूं कहीं जाकर के और ईश्वर से माफी मांगता हूं ये भगवान मेरे को माफ करना है और भगवान माफ भी कर देता है क्षमा कर देता है मेरे को क्षमा कर दिया यानी संसार में जो घूस लिया जाता है जो रिश्वत लिया जाता है मनुष्य तो बहुत रिश्वत लेते ही हैं, तो हमने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा भगवान को भी रिश्वत देने लग गए भगवान कभी रिश्वत नहीं लेता है भगवान कभी रिश्वत नहीं लेता है उसको कोई आवश्यकता है रिश्वत लेने की ये तो मनुष्य को आवश्यकता है मनुष्य अपनी महत्व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्याय पूर्वक धनार्जन करके अन्याय पूर्वक किन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करके अपनी आकांक्षाओं को अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं पर ईश्वर में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है और ईश्वर हमारे द्वारा दिए गए उन पैसों को नहीं लेता है ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है ईश्वर के लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है ईश्वर को सब कुछ प्राप्त है फिर भी हमने ईश्वर को घुस देना प्रारंभ कर दिया ईश्वर को रिश्वतखोर बनाया हमने बनाया है ईश्वर नहीं बनाए आज तक नहीं बना ना बन सकता परंतु हमने अपने व्यवहार से ईश्वर को रिश्वतखोर बना दिया है उसको हजार दस हजार रुपए दे करके ईश्वर से माफी मांग लिया और ये समझ बैठे कि ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया है मान करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए ईश्वर ने मेरे को माफ कर दिया हाँ किया है क्योंकि मैंने ईश्वर को कुछ दिया है या ईश्वर से प्रेयर किया है प्रार्थना किए याचना की है कि ईश्वर मेरे को माफ कर देता है मान करके चलिए मेरे को माफ कर दिया है जिसका एक लाख रुपए गया है जिस पर मैंने अन्याय किया है उस व्यक्ति के प्रति ईश्वर का क्या कर्तव्य है क्या उसके ऊपर अन्याय होने दे रहा है और मेरे मेरी माफी को मेरे क्षम क्षमा को ईश्वर स्वीकार करता है तो उसके अन्याय को क्या करेगा मेरे को तो माफ कर दिया है फिर उसका क्या करेगा उसको कहां से पूर्ति करेगा कभी हमने सोचा है ये जो अंधश्रद्धा है इस अंधश्रद्धा को तर्क रोक सकता है प्रमाण रोक सकता है याद रखना आप ये जो समझते हैं कि तर्क और प्रमाण जो है श्रद्धा के स्थान पर नहीं टिक सकते हैं जहां श्रद्धा होती है वहां तर्क काम नहीं आता है जहां श्रद्धा होती है वहां प्रमाण नहीं लाना जहां श्रद्धा हो रही है वहां तर्क मत किया करो परंतु तर्क किए बिना ये बात समझ में नहीं आ सकती है इसलिए श्रद्धा को समझने का प्रयत्न करना अंध नहीं रखना ईश्वर कभी किसी का कर्म अगर किसी ने कर्म किया उसको माफ नहीं करता याद रखना हाँ ईश्वर क्षमा अवश्य करता है परंतु क्षमा का अर्थ दंड न देना नहीं हो सकता क्षमा को क्षमा के रूप में समझने का प्रयत्न करना होगा ये जो माफ करना माफ करना सॉरी का जो प्रचलन हुआ है इसका यही मतलब है जो आज लोग लेते हैं ईश्वर उसका दंड मेरे को नहीं देगा ईश्वर ने मेरे को माफ कर दिया परंतु इसका ये अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता ईश्वर कभी किसी को दंड दिए बिना रुक नहीं सकता ईश्वर यदि दंड नहीं देता है तो समझ लेना ईश्वर अन्यायकारी बन जाएगा यदि ईश्वर दंड देता है तो वो दयालु नहीं रहेगा ऐसा लोग समझ करके इसमें यह अंतर कर दिया है दया दया का मतलब है माफ करना माफ करने का मतलब है दंड ना देना यह दया नहीं है इसका मतलब दया नहीं हो सकता इसलिए न्याय को और दया को दोनों को समझने का प्रयत्न मनुष्य को करना है और जिस दिन दया को और न्याय को समझ लेगा उस दिन व्यक्ति को यह अहसास हो जाएगा ईश्वर का अर्थ क्या होता है ईश्वर को ईश्वर क्यों कहते हैं अंधश्रद्धा कभी नहीं रखनी यदि व्यक्ति अंधश्रद्धा रखने लगता है तो ईश्वर को नहीं समझ पाएगा जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान बैठेगा और ऐसा अंधश्रद्धालु व्यक्ति कभी पाप कर्मों को त्याग नहीं कर पाएगा क्योंकि अंधश्रद्धालु व्यक्ति के मन में ईश्वर माफ करने वाला होता है दंड न देने वाला होता है और इसलिए आज संसार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं इसलिए लोग अन्याय असत्य आचरण करते जा रहे हैं जैसा ईश्वर नहीं है वैसा ईश्वर को मान करके चल रहे हैं इसलिए पाप बढ़ते जा रहे हैं यदि पापों को हमें रोकना है पापों को होने नहीं देना है तो ईश्वर को ईश्वर के रूप में समझना होगा और याद रखना दुनिया में यदि पाप रुकते हैं असत्य अन्याय रुकेगा तो तभी रुकेगा जब हम ईश्वर को स्वीकार करेंगे ईश्वर को स्वीकार किए बिना व्यक्ति गलत कार्य को कभी नहीं रोक पाएगा और ईश्वर को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा इसलिए श्रद्धा ईश्वर में रखनी है श्रद्धांत श्रद्धान्वित होना ईश्वर के प्रति परंतु यथार्थ रूप में सत्य को सत्य के रूप में जानकर के जब व्यक्ति यथार्थता को जानता है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को यथार्थ रूप में जानने लगता है तब ईश्वर के प्रति उसके मन में वो श्रद्धा उत्पन्न होती है जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा ईश्वर में उत्पन्न होगी इस बात को समझने का प्रयत्न हमें करना है अन्यथा व्यक्ति अश्रद्धा को श्रद्धा मानने लग रहा है और श्रद्धा को अश्रद्धा मानने लग रहा है इसलिए महर्षि वेद व्यास और महर्षि पतंजलि कहते हैं यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना है ईश्वर का दर्शन करना है समाधि लगानी है तो श्रद्धा एक बहुत बड़ा उपाय है उस श्रद्धा को अपनाओ श्रद्धा को अपना करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और श्रद्धा का अर्थ ही सत्य को धारण करना है असत्य को हटाना है इसलिए श्रद्धा के यथार्थ स्वरूप को जान करके और यथार्थ ईश्वर को यथार्थ रूप में मानना और जैसा ईश्वर है वैसा ही मानकर के चलना तब जाकर के हम इस श्रद्धा रूपी सत्य आचरण से उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं श्रद्धा या सत्यमाप्य श्रद्धा से ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है इसलिए वेद स्पष्ट कहता है व्रते न दीक्षापनोती दीक्षया आपनोती दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा आपनोती श्रद्धया सत्यमाप्यते ये जो बात है ये यथार्थ है वेद वेद के रूप में हमें समझना होगा आज वेद को वेद के रूप में नहीं समझा जा रहा है वेद को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है उस वेद को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का हमारा सबका कर्तव्य है वेद का पढ़ना और और पढ़ाना, सुनना और सुनाना हम सब मनुष्यों का कर्तव्य है वेद को वेद के रूप में समझने की चेष्टा भी हमें करना है तब जाकर के इस श्रद्धा रूपी उपाय से हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इस श्रद्धा से सम्रज्ञा समाधि तक पहुंच सकते हैं ओर शांति पृथ्वी शांति शांति विश्वे देवा शांति शांति रे शांति शांति शांति श्या शांति शा